भद्रं भद्रंग कर्णे श्रृणुया मेवा भद्रम पश्येम्श्रा स्थिर सुष्टुवा गुंसूमदेव ही तंजदुस्वस्ती न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिपूषा विश्व स्वस्ती नर्क्षो अरष्टनेमी स्वस्तिनो नो बृहस्पतिर्द शाति शान्ति शान्ति ही शातिशा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्तिभागिने योमद व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नमः ओम शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ नवम कंडिका के भाष्य की चर्चा हो रही है इस कंडिकास्थ जो प्रथम अवांतर वाक्य हैं हवा उडान। इसकी व्याख्या भाष्य में हो गई है भाष्य टीका में और तस्मात उपशांत तेजा इत्यादि जो तीन पाद हैं इनकी व्याख्या भाष्य तथा टीका में अवशिष्ट है तो भाष्य में ये बताया गया टीका मूल कंडिका के प्रथम अवांतर वाक्य में तथा भाष्य में कि पंच वृत्ति प्राणों में से जो पांचवी वृत्ति है उदानुवृत्ति उसका अनुग्राहक सामान्य तेज है और तेज विशेष जो आदित्य है वह अनुग्राहक है प्राणवृत्ति का और तेज सामान्य अनुग्राहक है उड़ान वृत्ति का आगे ये जो तेजो हवा उदान इस वाक्य के द्वारा बताया गया सामान्य अधिदैव तेज तथा अध्यात्म उड़ान का अनुग्राह्य अनुग्रहक भाव इसी के कारण जब तक अध्यात्म उदान वृत्ति को अधिदैव तेज सामान्य का अनुग्रह प्राप्त रहता है तभी तक उदान वृत्ति की स्थिति शरीर में रहती है और जब अधिदैव सामान्य तेज का अनुग्रह उदान वृत्ति को प्राप्त होना बंद होता है तो इस शरीर में उदान वृत्ति की स्थिति नहीं रह पाती तो कब तक अनुग्रह प्राप्त होगा अधिदैव आदित्यादि का प्राणादि वृत्तियों को जब तक अनुग्रह प्राप्त होगा तब तक इस शरीर में वे रहेंगे तो कब तक प्राप्त होता रहेगा तो हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त नहीं होता जब तक इस शरीर में निवास का हेतुहूत प्रारब्ध कर्म विद्यमान है भोग करके समाप्त नहीं होता तभी तक अधिद आदि का अनुग्रह प्राप्त होता है अध्यात्म प्राण आदि को और जब तक अनुग्रह प्राप्त है तब तक रहते हैं तो ये माना जाता है प्रारब्ध कर्म जो है तत्व इंद्रियों से उनके विषय ग्रहण से होने वाले सुख दुख का निमित्त भूत समाप्त हो गया तो बीच में एक एक इंद्रिय का व्यापार समाप्त होता तो है एक्सीडेंट आदि के कारण हाँ वो सामान्य हाँ तो सामान्य प्राण आदि का व्यापार होता रहेगा सुख दुख अनुकूल व्यापार नहीं होगा उस इंद्रिय का भोग समाप्त हो गया प्रारब्ध समाप्त हो गया और जब समस्त प्रारब्ध समाप्त, हो समाप्त होता है तो फिर सब का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद उड़ान वायु के माध्यम से ये निकलता है मुख्य प्राण उदान वृत्ति से युक्त हो करके उत्क्रमण करता है ये बताया जा रहा है तस्मात इत्यादि तृतीय पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद, पाद तथा चतुर्थ पाद से यानी तीन पादों से पादत्री इसी के लिए हैं है स्कंडिका की तो तस्मा इत्यादि कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार व्याख्यान भाष्य हैं यस्मा तेजस्वभाव इत्यादि और इसका अवतरण है टीका में तेजस उदान वायुअुक व्यतिरेक प्रदर्शन साधयति अधिद सामान्य तेज उड़ान वायु का अनुग्राहक है ये जो तेजो हवा उदान इस वाक्य के द्वारा बताया गया इसको स्पष्ट किया जा रहा है व्यतिरक मुख से यशमात इत्यादि से भाष्य में तो भाष्य में हैं यस्मा तेजस्वभाव बाह्य तेजोनुगृह उत्क्रांति कर्ता तस्मात् यस्मात् तस्मा शब्द के द्वारा, द्वारा अपेक्षित जो अर्थ हैं जिसका परामर्श तस्मात् शब्द से होना है वह अर्थ अध्यार करके बताया गया यस्मात्जस्वभाव बाह्य उत्क्रांति करता उत्क्रांति करता है उदान वायु और वो कैसा है तो बाह्य तेजो तो बाह्य तेज का तेज से अनुग्रहित है बाह्य तेज के अनुग्रह से अनुग्रहित तो उड़ान वायु उत्क्रांति करता है जिस कारण से और एक विशेषण है तेजस्वभाव और तेजस्वभाव अर्थ निकलेगा स्वभाव शब्द का अर्थ यदि स्वरूप करते हैं तो है। उत्क्रांति करता शब्द से लेना है उदान वायु को तो उदान वायु तेजस्वरूप है तो तेजस्वरूप कैसे होगा तेज तो है अग्नि रूप पंचभूतों में और उदान तो आध्यात्मिक वायु विशेष है इसलिए उसे वायु स्वभाव कहा जाएगा वायु स्वरूप कहा जाएगा तो तेजस स्वभाव तो कैसे भषकर भगवान बता रहे हैं तेजस स्वभाव उत्क्रांति करता है तो इसके लिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि तेजो हवा तेजोनु तुक्त्या येव उदान से तेजस्वरूप तेजोहवा उदान श्रुतिया तेजोनुग्रह्यूक्तिया अवगतव्य कहते हैं उड़ान में तेजस्वभाव उड़ान का ये विशेषण है उत्क्रांति करता है ने उड़ान और उसका विशेषण हुआ तेजस्वभा तेजस्वभाव, तेजस्वभाव का अर्थ है तेजस्वरूप तो तेजस्वभाव इस विशेषण ने उड़ान में जो तेजस्वरूपत्व बताया वह तेजस्वरूपत्व का निमित्त क्या है किन निमित्त तक तेजस्वरूपत्व विशेषण है तो कहा कि ये जो श्रुति है तेजो हवा उदान इसी कंडिकास्त प्रथम वाक्य इस वाक्य के द्वारा उदान में जो तेजो अनुग्राह्यत्व तो बताया गया है उसी तेजो अनुग्राह्य तो वचन से कथन से तेजस्वरूपत्व तो समझना उदान का अनुग्राहक तेज होने से तेज को भी कह दिया गया उदा, तेज, कहना, उदान तेज क्या ना को भी कहा गया तेजस्वरूप वस्तुतः उदान तो वायु स्वरूप है और उसका अनुग्राहक तेज है तो अनुग्राहक के रूप में ही कह दिया गया अनुग्राह्य को भी इस अभिप्राय से लिखते कि तेजो हवा इति श्रुत्या उदान श्रुतिया तो उक्त्या उक्तिया अवगंतव्य यानी समझना चाहिए क्या उड़ान में तेजस्वरूपत्व आगे कहते हैं दो नंबर टिप्पणी में ही प्रसिद्ध ही तेजस्य चक्षुष सूरिया तेजोनुग्राह्य अपि उड़ानस्य से तेजस्वभाव तो कहते हैं ऐसे तो अनुग्राह भाव होना चाहिए जैसे चक्षु तेजस है और आदित्य भी तेजस है तो तेजस चक्षु में तेजस स्वरूप आदित्य का अनुग्राह्यत्व तो देखा जा रहा है प्रसिद्ध है और उदान तो वायु स्वभाव है वायु स्वरूप है उसमें तेजोनुग्राह्यत्व अनुग्राह ये जो अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव है ये कुछ विपरीत लगता है इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि उदान में भी तेजोनुग्राह्यत्व की उपपत्ति के लिए तेजो रूपता दिखाई जा रही है तेजस स्वभाव इस विशेषण से उसमें तेज रूपता शब्द एक तेजस स्वभाव विशेषण देने मात्र से इस शब्द से कैसे सिद्ध होगी तो इसके लिए आगे कहते हैं कि पंचिकरण प्रक्रिया से प्राण में जो पंचिकरण प्रक्रिया से पांचों भूत का अंश आता है तो तेज का अंश भी आ गया तो मानना चाहिए कि उदान में जो तेज अंश है वो अधिक होने से वह तेजस हुआ चक्षु के तरह और तेजोनुग्राह्य हाँ तो अधिक का मतलब बाकी प्राणों की अपेक्षा जो पंचवृत्ति प्राण है ना हाँ तो जो साढ़े बारह प्रतिशत आया है उसमें भी पंचवृत्ति में जब बांटेंगे तो उदान के हिस्से में तेज का अंश कुछ ज्यादा है इसलिए तेजोनुग्राह तो है। तेजो तो हैं तेजोनुग्राह्यत्व हैं ये बताने जा रहे हैं तो सूर्यादि तेजोनुग्रहत्व वायु वायुवात्म अभी उदान से तेजस्वभाव तो वायु रूप होता हुआ भी उदान तेजस्वरूप कैसे होगा तो कहते हैं तेजस्वरूपत्व तो इस प्रकार आएगा कि पंचिकरण प्रक्रिया तेजो अंश प्राचुर्य प्राचुर्य आश्रित्य प्राचुर्य प्राचुर्य आधिक्य तो पंचिकरण प्रक्रिया से बाकी पंचवृत्तियों में तेज का अंश कुछ कम और उड़ान वृत्ति में तेज का अंश प्रचुर रहेगा इसलिए उसमें तेज तेजस्वरूपत्व आया और तेज तेजस्वरूपत्व होने से अधिदैव सामान्य तेजो अनुग्राह इसमें सिद्ध होगा तेजोस प्राचुर्यम आश्रित उपपादनीयम अलम ये समाधान हुआ जब सीधा कर्ता का विशेषण स्वभाव यह मानते हैं और बाह्य तेजो अनुगृहित एक अलग विशेषण मानते हैं ऐसे दो विशेषण मानते हैं किसके उड़ानकर्ता के भाष्य में एक तेजस्वभाव विशेषण है उड़ानकर्ता का और दूसरा बाह्य तेजो अनुगृहिता ऐसा मानेंगे तो ये समाधान समझना लेकिन इस समाधान में एक अरुचि है क्या अरुचि होगी अस्वरस होगा वह असरस होगा ये जो प्राण है प्राण का ही तो एक वृत्ति विशेष है उदान और ये बताया जा रहा है पंचिकरण प्रक्रिया से उसमें तेजो अंश का प्राचुर्य है लेकिन पंचिकरण प्रक्रिया से जो निष्पन्न होते हैं वे स्थूल होते हैं स्थूलभूत और स्थलभूतों का जो कार्य है वे पंचीकरण प्रक्रिया से निष्पन्न होता है और ये जो प्राण है ये तो सूक्ष्म शरीर जो सत्रह तत्वों का बना हुआ है उसमें सत्रह तत्वों को गिनते हैं तो पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच प्राण मन बुद्धि यह है ना और सूक्ष्म शरीर पंचीकरण प्रक्रिया से पहले ही निष्पन्न होता है ईश्वर का कार्य है वो सूक्ष्म कार्य है सूक्ष्म कार्य पंचीकरण पूर्वक नहीं बनता अपितु सूक्ष्म भूतों का कार्य है उनमें इतना है कि ज्ञानेन्द्रिया अलग अलग पांचों भूतों के अलग अलग सत्वगुण का कार्य है कर्मेंद्रिया अलग अलग, अलग रजोगुण का कार्य है और पांचों भूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है अंतकरण उसके दो विभाग मन बुद्धि और सम्मिलित रजोगुण का परिणाम प्राण और उस उसके पांच अवांतर भेद ये पंचवृत्ति हुई है और वो जो सम्मिलित पंच अपृत पंच, पंच महाभूतों के रजोगुण का परिणाम है वो पंचीकरण प्रक्रिया से नहीं बना है सीधे ये हुआ लेकिन इतना मात्र लिया जा सकता है कि पांचो भूतों का अंश है रज अंश उसमें तेज का जो रज अंश है वो थोड़ा अधिक मान करके उसमें तेजस्वभावत्व व उड़ान में माना जा सकता है पहले इसमें लेकिन पंचिकरण प्रक्रिया नहीं होगी वहां पर वो सूक्ष्म होने से इसलिए दूसरा समाधान बता रहे हैं टिप्पणी में ही इति अलम के बाद में पंचीकरण प्रक्रिया या इति प्राणस्य कार्यत्वेतु प्राण सेपंचीकृतकार्येत इति अस्य व्याख्यानम् एव बाह्य इति इति विभावनीय विभावनियम का अर्थ है समझना चाहिए चिंतन करना चाहिए जानना चाहिए जब प्राण को हम अपंचकृत कार्य मानते हैं प्राणस्य अपंचकृत कार्यत्वेतु, तो भाष्य में जो तेजस स्वभाव एक विशेषण भाषकर भगवान ने दिया उसी का व्याख्यान भाष्यकार भगवान ने स्वयं किया बाह्य तेजो अनुगृहित ये समझना तो भाष्य तो तेजस्वभाव इति व्याख्यानम् एव बाह्य तेजो अगृहित इसलिए इन दो विशेषणों में व्याख्येय व्याख्यान भाव संबंध रहेगा ये जो विशेषण है ये व्याख्य है और इसी की व्याख्या है स्पष्टीकरण है बाह्य तेजो अनुगृहित भाष्य तो उस व्याख्यान को कहा जाता है न जिसमें मूल में प्रयुक्त पदों का उनके पर्यावाचक पदों के द्वारा व्याख्यान होता है और अपने द्वारा प्रयुक्त पदों का भी व्याख्यान जिस व्याख्यान ग्रंथ में होता है उसे कहा जाता है भाष्य तो यहां भाष्कर भगवान ने उत्क्रांति उत्क्रांतिकर्ता के विशेषण के रूप में जो तेजस तेजस्वभाव यह प्रयोग किया और इसकी व्याख्या स्वयं तेजोनुगृहित इस रूप में की ऐसा समझना तो इससे निकलेगा एक ही विशेषण है तेजस्वभाव यह एक ही विशेषण है प्राण उड़ान में स्वभाव तो कैसे हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसका व्याख्यान किया कि बाह्य तेजो अनुगृहित उत्क्रांति करता उड़ान बाह्य तेज से अनुग्रहित होने से उसे स्वभाव कहा गया तेज से अनुग्रहित होने से तेज स्वभाव है ये निकलेगा तो यस्मात उत्क्रांतिकर्ता बाह्य तेजो अनुग्रहित तो बाह्य तेज से अनुग्रहित होकर के ही उदान उत्क्रांतिकर्ता बनता है जिस कारण से तस्मात् तस्मात तो वर्तमान है उस शरीर में बाह्य तेज का अनु रहने के लिए जो अनुग्रह चाहिए उड़ान वृत्ति को वह उड़ान वृत्ति का वृत्ति को बाह्य तेज का अनुग्रह नहीं मिलता है अनुग्रह रहित हो जाता है उपशांत तेज हो गया का अर्थ है तेज का अनुग्रह उपशांत हो गया मिलना बंद हो गया उपशांत का अर्थ होता है रुक जाना शांत हो जाना तो अभी तक उदान वृत्ति को बाह्य अधिदैव सामान्य तेज का अनुग्रह मिल रहा था अब वो बंद हो गया तो जिस शरीर में रहने रहने वाले जीवात्मा को जीवात्मा के प्राण को उदान को वो बाह्य तेज का अनुग्रह बंद हो जाता है तो वह जीवात्मा उस शरीर में उपशांत तेजा हो जाता है मतलब अनुग्रह रहित हो जाता है तो जब अधिदेव का अनुग्रह नहीं होगा तो ये उदान फिर यहाँ रह नहीं सकता वो यहाँ से निकला तो उदान निकले का अर्थ है उदान सहित ये सारे सूक्ष्म शरीर के जो अंश हैं वो निकल जाएंगे और वो उपाधि निकलेगी तो तद उपहित तो जीवात्मा भी निकल गया ये माना जाएगा उत्क्रांति होगी तो इस वाक्य का अन्वय बता रहे हैं टीकाकार कि यस्मात स्वभाव उत्क्रांति कर अपि अभी वायुर् बाह्य तेजो अनुगृहित सन एवं शरीरे वर्तते तो उत्क्रांतिकर्ता वायु जब तक बाह्य तेज का अनुग्रह प्राप्त होता है तभी तक ही इस शरीर में रह सकता है रहता है जिस कारण से तस्मात ये मूल में जो है तस्मात उसका अनु इस प्रकार करना जीव जीवन हेतु कर्मोपरमे तो जीवन का हेतुभूत जो जीव का कर्म है वो है प्रारब्ध कर्म और उसके उपरत होने पर प्रारब्ध कर्म का भोग करके क्षय हो जाने पर बाह्य तेजो अनुग्रह भावे तो बाह्य तेज का अधिदेव तेज का अनुग्रह अध्यात्म को प्राप्त होने में निमित्त तो बनता है प्रारब्ध ही हाँ हे नहीं यानी ये उड़ान वायु क्या है? हाँ नहीं नहीं उत्क्रांति कर, करने वाला होने पर भी हमेशा उत्क्रांति नहीं करता है उसका उत्क्रांति करना स्वभाव है है ना निक उत्क्रांति करता है तो उत्क्रांति जब तक अनुग्रह प्राप्त हो रहा है तब तक भी क्यों नहीं करता है तो कहते हैं जैसे अपान वायु पर पृथ्वी देवता अनुग्रह करती है तो शरीर को नीचे नहीं गिरने देती ना। ऐसे उड़ान वायु को उत्क्रांति नहीं करने देता कौन ये जो आ, अधिदैव अनुग्राहक हैं तेज वो उसे उत्क्रांति नहीं करने देता वो अनुग्रह करता है का अर्थ है शरीर में ही रोके रखता है इससे वो उत्क्रांति नहीं करता है उत्क्रांति करना वो उत्क्रांति करता है तो उत्क्रांति उत्क्रांति करने वाले का स्वभाव रहेगा जैसे पानी का स्वभाव है बहना लेकिन कोई बीच में बांध बना देते तो वो बांध उसे रोकता है बहने नहीं देता ऐसे उत्क्रांति इस शरीर से नहीं करने देता कौन बाह्य तेज हा तो बाह्य तेज का अनुग्रह यद्यपि इसका तो उत्क्रांति करना स्वभाव है तो उत्क्रांति करता होने पर भी शरीर में ही बनाए रखता है शरीर में ही बांधे रखता है शरीर से निकलने नहीं देता कौन को, वो बाह्य तेज का अनुग्रह इसलिए बाह्य तेजो अनु शरीरे वर्तते शरीर में रहता है और वो अनुग्रह शरीर में रोक रोके रखने का हेतुभूत जो अनुग्रह है, वो जब बंद हो जाएगा दीवाल टूट जाएगी यदि पानी को रोके रखने वाली तो पानी बह जाएगा ऐसे शरीर में रोक करके उड़ान वायु को उत्क्रांति करता को शरीर में रोके रखने वाला रोक करके रखने वाला जो अनुग्रह हैं वो जब समाप्त होगा उसका अभाव होगा तो फिर ये उत्क्रांति कर देगा उत्क्रांति नहीं करने दे रहा है उसको अनुग्रह और उस अनुग्रह का अभाव होने पर ये उत्क्रांति करता, क्या करता है मरण उत्क्रांति के लिए तैयार हो जाता है उत्क्रांति के लिए तैयार होना ही मृत्यु काल है ये बताया जा रहा है तो यस्मात तेजस्वभाव उत्क्रांतिकृत अपी उदान वायु बाह्य तेजो अनुग्रहित सन एवं शरीरे वर्तते जब बाह्य तेज के अनुग्रह से युक्त होता है उसी समय वो शरीर में रह सकता है जब तक अनुग्रह है तब तक ही तस्मात ओ जीव जीवन हेतु कर्मोपर में बाह्य तेजो अनुग्रह भावेना तो बाह्य तेज का अनुग्रह जब तक है तब तक शरीर में रहेगा और बाह्य तेज का अनुग्रह जब समाप्त होगा अनुग्रह का अभाव होगा तो उत्क्रांति करेगा तो बाह्य तेज का तेज के अनुग्रह का अभाव कब होगा तो प्रारब्ध का उपरम होने पर तो जीवन हेतु जीव कर्म है प्रारब्ध कर्म उस शरीर में जीव के निवास का हेतु हो तो जो कर्म है उसके समाप्त होने पर प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर बाह्य तेज का अनुग्रह भी नहीं मिलता है उसका भी अभाव हो जाता है, उसका अभाव होने से फिर ये उत्क्रांति कर्ता को इस शरीर में रोकने वाला कोई न होने से वो उत्क्रांति कर लेगा उस समय जीवात्मा मुमूर्स हो जाता है तो ये कहा जा रहा है कि बाह्य तेजो अनुग्रह भावेन उपशांत तेजा उपशांत तेज का अर्थ है बाह्य तेज का अनुग्रह अब नहीं मिल रहा है जिसको शरीर में निवास का हेतु हूत बाह्य तेजो अनुग्रह समाप्त हो गया है जिसका ऐसा जीवात्मा मुमूसुर भवती मुंगसूर भवती का अर्थ है मरणासन हो जाता है अब उसकी वो अंतिम अवस्था है तस्मात् लौकिक पुरुषो उप शांत तेजा भवती उप तेज हो जाता है तो मुसू हो जाता है उपशांत तेजा का विग्रह करके बता रहे हैं भास्कर भगवान उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य स तो उपशांत हो गया है स्वाभाविक तेज जिस जीवात्मा का उसे कहा जाएगा उपशांत स्वाभाव तेजा मूल में जो उपशांत तेजा विशेषण है वह मरने वाले का विशेषण है मरनासन्न वो हो जाता है इसमें जो तेज का विशेषण दिया स्वाभाविकम इस पर टीका टीकाकार लिखते हैं कि जाठर अग्निकृतम हस्तादिना स्वशरी स्पर्शे सती उष्णत्वेन उपलभ्यम तेजः। स्वाभाविक तेज कौन है तो कहते जाठराग्नि यानी उदर यग्नि और उस उदर अग्नि निमित्त तक जो शरीर में उपलब्ध्यमान तेज है शरीर में कैसे उपलब्धि होती है तेज की तो कहते अपने हाथ से अपने शरीर का स्पर्श करने पर शरीर गरम लगता है दूसरा भी स्पर्श करेंगे तब भी या अपना स्वयं स्पर्श करके देखेगा तब भी शरीर में जो गर्मी की अनुभूति हो रही है वह गर्मी बताती है कि शरीर में तेज है वो स्वाभाविक तेज है ऐसा व्याख्यान स्वाभाविकम इस पद का टीकाकार ने किया लेकिन टिप्पणीकार कहते हैं इसलिए शुरू में टिप्पणीकार ने कहा था यह टीका आनंद जी की लगती ही नहीं है ये कहा था ना एक तो मंगलाचरण नहीं है और कई जगह ऐसे पदों का व्याख्यान है जहां कहीं जरूरत ही नहीं है कुछ जो है ये भाष्य से विपरीत लगता है ऐसे यहां पर पूर्वापर विरोध दिखा रहा है टीका में ही स्वयं टिप्पणीकार दो नंबर टिप्पणी में लिखते हैं तो ये स्वाभाविकम इस विशेषण का जो व्याख्यान टीकाकार ने किया ये व्याख्यान उन्हीं के अपने वाक्य से विरुद्ध प्रतीत हो रहा पूर्व वाक्य के साथ उत्तर वाक्य का विरोध प्रतीत हो रहा ये कह रहे हैं कि ईदंतु बाह्य तेजो अनुग्रहा भावना उपशांत तेजाती पूर्वोक्त विरुद्धम प्रतिभाति स्वाभाविकस्य तेजसो बाह्यतेजोनुगृहत उदान प्रयुक्त ही कहते हैं, पूर्व संगते पून्वय बताते समय टीकाकार ने ये कहा था कि बाह्यतेजोनुग्रहापशातेजा शूर्भव वहां निमित्त बता बाह्य तेज का अनुग्रह समाप्त होने पर उपशांत तेजा होता है ये जो पूर्व में कथन है इसकी संगति कब लग सकती है जब ये कहेंगे उपशांत तेजा पद के विग्रह वाक्य में स्वाभाविकम यह जो विशेषण है तेज का उसका अर्थ ये करेंगे तेजो अनुग्रहित। यह स्वाभाविकम शब्द का अर्थ यदि उदर अग्निकृत ऐसा मानेंगे तब तो विरोध होगा क्योंकि वहां मरने का मरना सन्न होने का हेतु बताया गया था तेज के अनुग्रह की समाप्ति तेज का अनुग्रह मिलता रहेगा तो रहेगा वो मरनासन्न नहीं होगा जीवित रहेगा स्थिति रहेगी और मरणासन होगा तेज अनुग्रह समाप्त होगा तब इसका अर्थ है कि अधिदेव वायु का अनुग्रह समाप्त हुआ इसलिए उपशांत तेजा शब्द का अर्थ यही करना चाहिए कि बाह्य तेज का अनुग्रह न होने पर अनुग्रह समाप्त हुआ ये अर्थ निकलना चाहिए हाँ न कि स्वाभाविक शब्द का अर्थ जाठराग्निकृत तेज के समाप्त होने पर यह अर्थ नहीं होना चाहिए एक कहते कि उपशांत तेजा इसका अर्थ जो आप करने जा रहे हैं वो पूर्व से विपरीत है क्योंकि पूर्व का तो स्वाभाविक तेजसो बाह्य तेज अनुग्रहित उदान प्रयुक्तत्व स्वाभाविक तेज को बाह्य तेज से अनुग्रहित उदान से प्रयुक्त मानेंगे जाठराग्नि से प्रयुक्त न मान करके तब तो पूर्व के साथ विरोध की प्रतीति नहीं होगी और जाठराग्नि से प्रयुक्त मानेंगे स्वाभाविक तेज को तो पूर्व के साथ विरोध प्रतीत होगा अथवा कहते हैं यद्वा कृतस्य तेजसो बाह्य तेजो अनुग्रह लिंगत्वम तेजोअुग्रह लिंग अभिप्राय नए ध्येय कृत तेज शांत होने पर ये जो कहा जा रहा है ये एक प्रकार से बाह्य तेज अनुग्रह का ज्ञापक है लिंग है का जैसे दिन में न खाते हुए पीनत्व अनुभव में आ रहा है यदि वह तो रात्रि भोजन जो नहीं दिखता है लोगों को उस रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता है लिंग हो जाता है दूर से पर्वत में वन्नी दर्शन नहीं हो रहा धूम दिख रहा है वह धूम ज्ञापक बन जाता है वन्नी के अस्तित्व का वहाँ पर ऐसे ही ये जाठराग्निकृत स्वाभाविक तेज का तेज ये जो है बाह्य तेजो का लिंग है वो तो अदृश्य है अधिदैव तेज का अनुग्रह है अदृश्य देख नहीं रहा है और दिख रहा है जैसा धुआ तो वनी का निश्चायक है ऐसे ये औदरिय अग्निकृत तेज ये उपलक्षण बने क्या नाम ज्ञापक बनेगा लिंग बनेगा और बाह्य अधिदैव तेज के अनुग्रह का इस अभिप्राय से स्वाभाविक तेज का अर्थ जाठराग्निकृत तेज करते हैं तो यथा कथनचित विरोध का परिहार होता है तो तेजो यस्य स्वाभाविक तेजो येजा ऐसा लगाना तदा तम क्षीणा मुमूर्सुम विद्यातेज तो हो जाने पर शरीर ठंडा पड़ने पर उसे एक क्षणायुषम मुसुम विद्यात ये समझना चाहिए कि अब ये मर रहा है मरने वाला है कुछ क्षण का ही मेहमान है अब ये जो उपशांत तेजा है वो मरकर के मुक्त नहीं होता यदि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो तो क्या होगा फिर इस शरीर को छोड़ करके कहीं न कहीं दूसरे जगह आश्रय खोजेगा दूसरे जगह जा करके रहेगा उसे कहा जा रहा है पुनर्भव शब्द से शरीरांतर को आश्रयांतर को तो स पुनर्भवम शरीरान्तरम प्रतिपद्यते स यानी उपशांत तेजा जीव पुनर्भव प्रतिपद्यते वह पुनर्भव को प्राप्त करता है पुनर्भव में भव शब्द का अर्थ है शरीर और पुनर्भव का अर्थ निकलेगा शरीरांतरम इसलिए पुनर्भव का व्याख्यान किया भाष्य में शरीरांतरम प्रतिपद्धे इस शरीर को छोड़कर के दूसरा शरीर प्राप्त करता है चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से कोई न कोई एक शरीर प्राप्त कर लेता है तो भव शब्द की व्याख्या करते हैं टीकाकार युत्पत्ति बताते भव शब्द की भवती उत्पद्यते भव शरीरम इत्यर्थ भवशब्द का अर्थ शरीर है क्या प्रवृत्ति निमित्त है शब्द का शरीर में तो उत्पत्ति क्रिया जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है भव शरीर उत्पन्न होता है इसलिए उसे भव कहते हैं उत्पन्न होने वाला और शरीरांतर प्रतिपत्ति अब एक कथम का अवतरण है टीका में भाष्य में कथम करके प्रश्न आ रहा है न इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार शरीरांतर प्रतिपत्ति आत्मनो अक्रियस्य न भवति इति शंकते कथम इति कहते आत्मा तो अक्रिय है क्रिया रहित है कर्म रहित हैं तो अकर्मा आत्मा को शरीरांतर की प्राप्ति कैसे होगी उसके लिए तो इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर की यात्रा करनी पड़ेगी ना? तो आत्मा तो आकाश के तरह व्यापक है तो आकाश जैसे एक स्थान से निकल करके स्थानांतर को प्राप्त नहीं करता व्यापक होने से ऐसे आत्मा भी आकाश के तरह व्यापक होने से इस शरीर से निकलना और शरीरांतर को प्राप्त करना रूप क्रिया नहीं कर पाएगा शरीरांतर प्राप्ति अनुकूल गमन रूप क्रिया उसमें नहीं होगी अक्रिय होने से ये शंका की गई कथम इससे इसका उत्तर दिया जा रहा है कि आत्मा को स्वतः निरुपाधिक आत्मा को तो आकाश के तरह व्यापक होने से शरीरांतर की प्राप्ति नहीं बताई जा रही है अपितु उसकी जो उपाधि है सूक्ष्म शरीर वेष्टि सूक्ष्म शरीर वह तो परिचिन्न है वह वर्तमान में इस शरीर में विद्यमान है स्थूल शरीर में वह तो इस शरीर से निकल सकता है परिचिन होने से वह सक्रिय हैं आत्मा की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर सक्रिय हैं और उसकी उसका इस शरीर से निकलना शरीरांतर की प्राप्ति के लिए गमन करना रूप व्यापार क्रिया उपाधि में हो सकती है सूक्ष्म शरीर में हो सकती है और उस इस शरीर से उत्क्रांति रूप क्रिया करने वाला और शरीरांतर के ग्रहण के लिए गमन करने वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ तादात्म्य करने वाला जो आत्मा है अज्ञानवशात माना जाएगा कि जिस उपाधि में उसने तादात्म्य किया उस उपाधि में होने वाली क्रिया उसी की है क्रिया करने वाले उपाधि के साथ तादात्म्य अपन्न आत्मा की आरोपित हो जाएगी उस आत्मा में इसलिए आत्मा स्वतः अक्रिय होने पर भी सक्रिय जो सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि है उसके साथ तादात्म्यपन्न होने से बन जाता है शरीरांतर का ग्रहणकर्ता पुनर्भव को प्राप्त करने वाला ये यहाँ पर बत, बताने के लिए चौथा पाद है इंद्रियर्मसी संपद्य मान इत्यादि इसका व्याख्यान करते हैं कि सह इंद्रिय मनसी संपद्य मानई यानि प्रविशदिर्वागादि भी तो इंद्रिय का अर्थ कर दिया वागादि और उनका विशेषण है मनसी संपद्य मानई मनसी संपद्य का अर्थ कर दिया मनसी दि। प्रविशदि तो मन में प्रविष्ट होते होती हुई जो वागादि बाह्य इंद्रिया हैं उन बाह्य इंद्रियों के साथ मन के मन में मन में प्रवेश करने वाली बाह्य बाह्यवागादि इंद्रियों के साथ यह जीवात्मा शरीरांतर को प्राप्त करता है का मतलब उपाधि का एक शरीर से निर्गमन दूसरे शरीर में प्रवेश रूप मरण तथा जन्म है वो सूक्ष्म शरीर का है और उसका आरोप होता है उस सूक्ष्म शरीर के साथ अविद्यावशात तादात में अभिमान करने वाले आत्मा पर जन्म मरण का आरोप होता है थोड़ी टीका है टीका को देखिए सह इत्यादि के अवतरण टीका को देखिये पहले इंद्रिय उपाधि वाद यानी इंद्रिय रूप उपाधि को लेकर के आत्मा का शरीरांतर तो मनसी तो मान ही इंद्रिय सह शरीरम प्रतिपद्य पूर्वेण अन्वय तो इंद्रिय के साथ मन मन में संप्र प्रवेश करने वाली इंद्रियों के साथ ये आत्मा शरीरांतर को प्राप्त करता है स्वतः नहीं का मतलब वह सूक्ष्म शरीर शरीरांतर को प्राप्त करता है उपाधि और जाता है तद उपहित जीव ने शरीरांतर को प्राप्त किया आगे हैं अब इत्यादि दशम, दशम कंडिका की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पसे माक्षर ज स्थि रंग सुतुवा